विचार यात्रा प्रगतिशील विचारों की अंतहीन हीन श्रृंखला श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो पर विचारों की डगर के इस नुक्कड़ पर आज आपके साथ हूँ मैं रंजना आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के लेख महाजनी सभ्यता के कुछ उदाहरण जो कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, बल्कि आज इस महाजनी सभ्यता यानी पूंजीवाद ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया है तो सुनिए इस बारे में वो क्या कहते हैं। आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है बड़ा भाग तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को बस में किए हुए हैं इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं जरा भी रियायत नहीं उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए खून गिराए और चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए अधिक दुख की बात तो यह है कि शासक वर्ग के विचार और सिद्धांत शासित वर्ग के भीतर भी समा गए हैं, जिसका फल यह हुआ कि हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज वह कुछ समाज से बिल्कुल अलग है अगर कोई संबंध है तो यह कि किसी युक्ति से बस समाज को उल्लू बनाए और उससे भी जितना लाभ उठाया जा सकता हो उठा ले इसी लेख में आगे वो लिखते हैं कि धन लोभ ने मानवीय भावों को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है और शराफत, गुड़ और कमाल की पैसा पैसा है, है, जिसके पास पैसा है, देवता स्वरूप है उसका अंतकरण कितना ही काला क्यों ना हो साहित्य संगीत कला सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों में है यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है तो श्रोताओ ये थे मुंशी प्रेमचंद के विचार जो कि महाजनी सभ्यता यानी पूंजीवादी समाज व्यवस्था के बारे में थे आज विचारों का सफर यहीं तक कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ और विचारों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी अपनी दोस्त रंजना को नमस्कार विचार यात्रा प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला साइकार रेडियो से जुड़कर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 सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी सुनिश्चित करें सदस्यता ने और आर्थिक सहयोग करें सभी लिंक तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार विजिट करें